विद्यार्थियों तुम तो ईश्वर का ज्ञान चाहते हो तो अपने मन को पवित्र कर मेरी बातों को सुनो हम तुम देखते हैं हमारे सामने एक घर बना हुआ है इसमें भीतर जाने के लिए एक बड़ा द्वार है इसमें अनेक खानों में पवन और प्रकाश के लिए खिड़कियां और झरोखे, भीतर बड़े बड़े खम्बे और दालान है और पानी के रोकने के लिए छत्ते और छज्जे बने हुए हैं दालान दालान में कोठरी कोठली में भिन्न भिन्न प्रकार से मनुष्य को सुख पहुंचाने का प्रबंध किया गया घर के भीतर से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई है ऐसे विचार से घर बनाया गया है कि रहने वालों को सब में सुख देवी इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा हमने रचने वाले को देखा भी नहीं तो भी हमको निश्चय होता है घर का रचने वाला कोई था या है और वह ज्ञानवान, नाली बनी है उसी के पास पवन के मार्ग के लिए एक दूसरी नाली बनी है भोजन को रखने के लिए उदर में स्थान बना भोजन पचकर रुधिर का रूप धारण करता है और वह हृदय में जाकर इकट्ठा होता है और वहाँ से सिर से पैर तक सब नसों में पहुँच मनुष्य के संपूर्ण अंग को शुख और शोभा पहुँचाता भोजन का जो अंश शरीर के लिए आवश्यक नहीं है उसके मल होकर बाहर जाने के लिए एक मार्ग बना हुआ दूध पानी या अन्य रस का जो अंश शरीर को पीछ पोसने के लिए आवश्यक नहीं है उसके निकलने के लिए दूसरी नली बनी हुई है देखने के लिए हमारी दो आँखें सुनने के लिए दो कान सूहने को नाचिका के दो रंध और चलने फिरने के लिए हाथ पैर बने संतान के उत्पत्ति करने के लिए जनन इंद्रियां क्या यह परम आश्चर्यमय रचना केवल जड़ पदार्थों के संयोग से हुई है या इसके जन्म देने और विद्य में हमारे घर के रचयिता के समान किसी किंतु उससे अनंत गुण और अधिक ज्ञानवान विवेकवान शक्तिमान आत्मा का प्रभाव है आओ हम अपने मन की ओर भी ध्यान दें देखो हम देखते हैं की हमारा मन भी एक अत्यंत आश्चर्यमय वस्तु है इसकी हमारे मन की विचार शक्ति कल्पना शक्ति गणना शक्ति रचना शक्ति स्मृति भी मेधा हम सबको तो चकित करती है इन शक्तियों से मनुष्य ने क्या क्या ग्रंथ लिखे हैं कैसे कैसे काव्य बनाए क्या क्या विज्ञान निकाले हैं क्या क्या आविष्कार किए हैं अवसर रहा है। यह थोड़ा आश्चर्य नहीं उत्पन्न करता हमारी बोलने की और गाने की शक्ति भी हमको आश्चर्य में दबा देती है हम देखते हैं कि यह प्रयोजनवती रचना कृष्ण में सर्वत्र दिखाई पड़ती है और यह रचना ऐसी है कि जिसके अंत तथा आदि का पता नहीं लगता इस रचना में एक एक जाति के शरीरों के अवयव ऐसे नियम से बैठाए गए हैं कि सारी शिष्ट शोभा से पूर्ण है हम देखते हैं कि शिष्ट के आदि से सारे जगत में एक कोई अद्भुत तक काम कर रही है जो सदा से चली आई है सर्वत्र व्याप्त है और अविनाशी है हम उसी को उसी अनिवीय शक्ति को ईश्वर परमेश्वर परम नारायण भगवान वासुदेव शिव राम कृष्ण वैष्णु होगा गॉड खुदा शास्त्रों नामों से पुकारते हैं। तुम पूछते हो यह ब्रह्म कहाँ है देव कहते हैं एको देव सर्वभूतेश गुढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा सर्व सर्वभूताधि साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च एक ही परमात्मा सब प्राणियों के भीतर छुपा हुआ सब में ज्ञाप रहा है। सब जीवों के भीतर का अंतरात्मा जो कुछ काम सूच में हो रहा है उसका नियम करने वाला सब संसार के कार्यों का साक्षी रूप में देखने वाला चैतन्य केवल एक जिसका कोई जोड़ नहीं और जो दोषों से रहित वेदस्मति तो पुराण कहते हैं कि यह देवों का देव अग्नि में जल में वायु में सारे भुवन में सब औषधियों में सब वनस्पतियों में सब दीर्घायियों में जाप रहा इसी अर्थ को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने बड़े दलित शब्दों में कहा व्यापक एक ब्रह्म अविनाशि सचेतन घन आनंद आदि आदिअंध को मतन मानन गम अस गावा दिन पद चले सुनय दिन काना कर दिन कर्म करै बुघनाना आनंद रहित सकल रस भोगी दिन बाणी भक्ता बढ़ जोगी तन दिन परस सुनयन बिन देखा वह भ्राण दिल बास अशेखा अशतम्भा अलौकिक कर्ण महिमा काश जायत निवरणी एक ही यह परमात्मा है यह मनुष्यों के हृदय में बैठा हुआ है इसी परमात्मा के ज्ञान से मनुष्य को धर्म का ज्ञान होता परमात्मा जीव रूप में प्रत्येक दीर्घारी के हृदय के बीच विराजमान है इस बात को भी वो जी ने अपने विचल के अक्षरों में कहाश्वर अंश जीव अविनाशी केतन अमर सहज सुख राशि तो स्वयं भगवान ने गीता में कहा है ईश्वर सर्वभूतान हृदय दिल्षति यह ज्ञान भगवान वासुदेवो ही सर्वभूते सवस्थित एक ज्ञानम ही सर्वस्थ मूलम धर्म से शाश्वतम यह ज्ञान भगवान वासुदेव सब प्राणियों के हृदय में स्थित है संपूर्ण सनातन धर्म का सदा से चला आता हुआ और सदा रहने वाला मनुक मूल है इसी को भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है कि विद्या अभिनय से युक्त ब्राह्मण में गऊ बैल में हाथी में कुत्ते में और चांदाल में भी पंडित लोग समर्शी होते हैं अर्थात सुख दुख के विषय में उनको समान भाव से देखते हैं तथा इसी भाव को लेकर महर्षि व्यास ने कहा है शूयताम धर्म सर्वस्वार धार्यता आत्मन प्रति कूलान परेशान न समाचरे सुनो धर्म का सर्वस्व और सुनकर इसके अनुसार आचरण करो जो अपने को प्रतिकूल जान पड़े जिस बात से अपने को पीड़ा पहुंचे उसको दूसरों के प्रति न करो दूसरों के प्रति हमको वह नहीं करना चाहिए जिसको यदि दूसरा हमारे प्रति करे तो हमको बुरा मालूम होगा या दुख होगा संक्षेप में यही धर्म है और सब धर्म विवाद की कामना से किया जाता है और यह भी जो चाहता है कि मैं जी वो कैसे दूसरे का प्राण हरने का मन करे जो जो बात मनुष्य अपने लिए चाहता है वही वही औरों के लिए भी सोचनी चाहिए अंत में एक एक भजन में मैं तुमको सब व्यवस्था में छोड़ बताता हूँ घट घट व्यापक राम जपरे मत कर भर झूठ मत झाखे मत कर धनहर मत मत चाह मत मारे मत पर इसकी अलग यही पे रोता पड़ी इतने भाव को हृदय में शांत तो परमात्मा भी को सुख देगा और मान देगा प्रदेश तो का गौरव बढ़ाओ